महाभारत अश्वेधिक पर्व त्रशीति तमोध्याय दक्षिण और पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए अश्व का द्वारिका पंच नद एवं गेश में प्रवेश वैशं पाणुवाच मागधेनार्चि राजंडतवाहन हम दक्षिणाम वैशं पान जी कहते हैं जन जन्मेजय मगधराज से पूजित हो पांडपुत्र श्वेतवाहन अर्जुन ने दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस घोड़े को घुमाना भुम, आरंभ किया तथ पुनरावर्त अम चर बलिशा पुर रम्याम चे दीना सा इच्छानुसार विचरने वाला अश्व पुनः उधर से लौटकर कर की रमणीय राजधानी में जो शक्तिपुरी या महिष्षमती पुरी के नाम से विख्यात थी आया सर्भेण अर्चित शुपाल सह युद्धपुर तदा तेन पूजया च वहां वहाँ के पुत्र सर्व ने पहले तो युद्ध किया और फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उस महाबली अश्व का पूजन किया तथर्चित तो कि तो सराज तदा सुर गौतम काशीनगानकोसलाश्च किंगणा राज से पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी कोशल किरात और तंगण आदि जनपदों जनपदोंगे पूजा तत्र न्याय प्रतिगृह धनंजय पुनरावृत्त कौंतम उन सभी राजाओं में यथोचित यथोचित पूजा ग्रहण करके कुंती नंदन अर्जुन पुनः लौटकर कर दसान देश में आए तत्र चांगदो नाम बलवानदन तेन युद्ध वहाँ उस समय महाबली शत्रुमर्दन चित्रांगद नामक नरेश राज्य करते थे उनके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ तम चापि वस महादीय कि निषादाराज्यो विषय एकलव्यवर कि अर्जुन राज चित्रांगद को भी वश में करके निषाद राज एकलव्य के राज्य में गए एकलव्यम सुत युद्धे न जृहे तम तत्र चक्रेन निषाद ही संग्राम लोमहर्षण वहाँ एकलव्य के पुत्र ने युद्ध के द्वारा उनका स्वागत किया अर्जुन ने निषादों के साथ रोमांचकारी संग्राम किया ततस्तम कौंते ये स्वराजिगत युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले दुर्धर्ष वीर पार्थ ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हुए एकलव्य कुमार को भी परास्त कर दिया सतम जित्वा महाराजा न सां पाक शासन ही अर्चिता महाराज एकल्य के पुत्र को पराजित करके उसके द्वारा पूजित हुए इंद्रकुमार अर्जुन फिर दक्षिण समुद्र के तट पर गए तथा द्रविराध्र रौद्रैरवपी तथा गिरीटि वहाँ भी द्रवि आंध्र रौद्र महिषक आदि आदिकोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ किरीरधारी अर्जुन का खूब युद्ध हुआ शाह ना तीव्रेण कर्मणांग सुराष्ट्र नभित जजऊ गोकर्णव चाह प्रभासम अभी जीवन उन सबको मृदुल पराक्रम से ही जीत कर वे घोड़े की इच्छा इच्छानुसार उसके पीछे चलने में विवश हुए सौराष्ट्र गोकर्ण और प्रभास क्षेत्रों में गए तथोद्वारवती रम्याम वृष्णिवीरा विपाड़िता आसाद श्री महान गुरराज्ञ तत्पश्चात कुरराज का वह यज्ञ संबंधी कांतिमान अश्व विष्णिवीरों द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी में जा पहुंचा तन्मुथ्यहस्रेठम जादवाद राज्य वीरों के बालकों ने उत्तम अश्व को बलपूर्वक पकड़कर युद्ध के लिए उद्योग किया परंतु महाराज उग्रसेन ने उन्हें रोक दिया ततः पुरात्मकअम दृष्टिअंधक पते सहित तो वसुते मतुलेन कि तो भारत तौ सहेमक्रेवित ततस्ता तदनंतर अर्जुन के मामा वसुदेव को साथ ले विष्णु और अंधक्कूल के राजा उग्रसेन नगर से बाहर निकले वे दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुश्रेष्ठ अर्जुन से विधिपूर्वक मिले उन्होंने भरत कुल के उस श्रेष्ठ वीर का बड़ा आदर सत्कार किया फिर उन दोनों की आज्ञा ले अर्जुन उसी ओर चल दिए जिधर वह अश्व गया था ततः सपश्चिम देशम समुद्र से तदाह क्रमेण अभ्यचर स्फीतम तथा पंच नदम वहाँ से पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में विचरता हुआ वह घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने लगा और समुद्र सारी पंचन प्रदेश में जा पहुँचा तस्मादेश कौंतभ्य कौरभ्यम गंधार विषय विचार यथा काम कौंतियातथ कुनंदन वहाँ से भी वह घोड़ा गन्धार देश में जाकर इच्छानुसार विचरने लगा कुंती नंदन अर्जुन भी उसके पीछे पीछे वहीं जा पहुँचे तथो ग राजे नुद्धमा थे घोरम शकुन पुत्रेण पूर्वभर अनुसारिणाम फिर तो पूर्वभर का अनुसरण करने वाले गांधार राज शुकुपुत्र के साथ किरीट अर्जुन का घोर युद्ध हुआ यथे श्री महाभारती आशमेद के परमढ़ी अनुगीता परमढ़ी आश्व अश्वा त्रशीति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगेता पर्व में यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण विषयक तिरासीवा अध्याय पूरा हुआ